विक्रांत काफी इमोशनल होता जा रहा था और ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त रूही का भी हो रहा था रूही ने काफी भावुक होते हुए उस आदमी से पूछा कि क्या वो अजय ठाकुर या मीरा ठाकुर को जानता है लेकिन इस सवाल पर उसने अपना सिर नाम हिला दिया उसे अजय ठाकुर और मीरा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी उसने कभी उन लोगों का नाम तक नहीं सुना था अच्छा तुमने ये सुनाया कि जोधन सिंह ने ही दिल्ली के एग्जीबिशन में मणि की चोरी की थी विक्रांत ने क्यूरो हुए सवाल किया हाँ हाँ सर बिल्कुल सुना है मणि के बारे में भला कौन नहीं जानता है टीवी पर न्यूज आ रही थी उस अमीर आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और सर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने मोहसिन से इस मणि के बारे में पूछा भी था क्या कहते हैं इसको तमिल स्टार ना तमिल स्टार ही नाम है इसका मैंने मोहसिन से तमिल स्टार के बारे में पूछा था लेकिन उसे कुछ नहीं पता था इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया और सर आपको तो पता ही है मेरे जैसे लोग जो एंटिक चीजों के शौकीन होते हैं वो तो हमेशा ऐसी चीज़ों की तलाश में रहते मैं भी तमिल स्टार खरीदना चाहता था लेकिन लेकिन सर इतनी कीमती चीज खरीदना भी खतरे से खाली नहीं है पुलिस का डर रहता है ऊपर से पुलिस से ज्यादा तो चोर डाकू का डर लगा रहता है तो सर मैंने उसे कभी नहीं खरीदा आप यकीन करो मेरे पास तमिल स्टार नहीं है इवन मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है ये सच बोल रहा है विक्रांत ने मनी मन सोचा दरअसल जोधन सिंह ने तमिल स्टार बेचने के लिए नहीं चुराया था उसने तो बिजनेस ए के कहने पर इसकी चोरी की थी हालांकि इस वक्त तमिल स्टार ए के पास भी नहीं है ये भी विक्रांत को अच्छे से पता है उसने कहीं छुपा कर रखा है या फिर उसके साथी के पास है इन दोनों में से ही किसी के पास तमिल स्टार है लेकिन जोधन सिंह स्टार का करेगा क्या वो किसी भी हालत में तमिल स्टार किसी और के हाथ बेच भी नहीं सकता क्योंकि अगर उसने तमिल स्टार किसी को बेचा और किसी दूसरे आदमी के हाथ में ये गया तो फिर उसकी जान को खतरा बढ़ जाएगा ऐसे में पूरी संभावना है की इस वक्त तमिल स्टार जोधन सिंह के साथी के पास ही है और वो अपने साथी से लेकर घूम रहा है उस देर तक सोच विचार करने के बाद विक्रांत ने अपनी टीम की तरफ देखते हुए कहा मोहसिन हसन को पकड़ना है जितनी जल्दी हो सके उसे अरेस्ट करो भले ही वो तमिल सार की चोरी में इन्वॉल्व ना रहा हो और चाहे सीरियल मर्डर केस में भी इन्वॉल्व ना हो लेकिन उसके पास जोधन सिंह की इन्फॉर्मेशन है और इस वक्त हमारे लिए जोधन सिंह के बारे में पता लगाना बहुत जरूरी है वहाँ मौजूद सभी पुलिस वालों में विक्रांत की बातों से सहमति जताते हुए अपना सिर हिला दिया विक्रांत इस वक्त अपनी टीम के साथ मोहसिन हसन को अरेस्ट करने के लिए निकल ही रहा था कि अचानक से उसे याद आया कि अब उसके डुप्लीकेट टास्क का टाइम हो चुका है उसने तुरंत ही इस टास्क के लोकेशन को चेक किया तो पता लगा कि डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन काफी दूर है और उसे वहां तक पहुंचने में काफी वक्त लग जायेगा ऐसे में अगर विक्रांत पुलिस टीम के साथ मोहसिन को अरेस्ट करने के लिए चला गया तो फिर उसका डुप्लीकेट टास्क मिस हो जाएगा विक्रांत की समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या करे और क्या ना करे एक बार के लिए डुप्लीकेट टास्क को छोड़ देने का भी ख्याल उसके मन में आया वैसे भी पिछले दो टास्क से उसे कुछ अच्छा पॉइंट नहीं मिला था लेकिन फिर उसे उम्मीद थी ऐसे में वो टास्क छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था कुछ देर तक सोचने के बाद विक्रांत ने फैसला कर लिया मोहसिन को अरेस्ट करने के लिए खुद इंस्पेक्टर पांडे जा रहे हैं ऐसे में वो सब कुछ मैनेज कर सकते हैं विक्रांत ने अनुष्का हर्ष और रूही को भी इंस्पेक्टर पांडे की टीम के साथ मोहसिन को अरेस्ट करने के लिए भेज दिया खुद के लिए उसने कह दिया कि अभी वो केस से रिलेटेड किसी जरूरी काम से जा रहा है विक्रांत का ऑर्डर मिलने के बाद तुरंत ही ये लोग मोहसिन को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़े इसके बाद विक्रांत तुरंत गाड़ी लेकर अपने डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन की तरफ निकल पड़ा उसका टास्क पुराने लखनऊ शहर में था सो वहां की पतली और भीड़ से भरी गलियों में गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल काम था विक्रांत किसी तरह से गाड़ी चलाता हुआ अपने टास्क के लोकेशन पर पहुंच चुका था लखनऊ हाई स्कूल सीरियसली विक्रांत ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका डुप्लीकेट टास्क आज यहाँ किसी स्कूल में होने वाला है स्कूल पहुँचने के बाद विक्रांत ने अपनी गाड़ी को पार्किंग एरिया में खड़ा किया ये लखनऊ का काफी पुराना और नामी स्कूल था स्कूल की जर्जर दीवारें और उसके उखड़े हुए वॉल प्लास्टर साफ साफ बयान कर रहे थे की स्कूल की मरम्मत भी काफी दिन से नहीं हुई थी अपनी गाड़ी स्कूल के बाहर खड़ी करने के बाद तुरंत ही विक्रांत स्कूल की बाउंड्री वॉल पर चढ़कर अंदर की तरफ कूद पड़ा चूंकि बाउंड्री वॉल की हाइट ज्यादा नहीं थी ऐसे में विक्रांत को इसे क्रॉस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई अब विक्रांत स्कूल के भीतर पहुंच चुका था जिस जगह पर वो इस वक्त खड़ा था वहा पर आसपास काफी सारे पेड़ लगे हुए थे और साथ ही वहाँ पर पेड़ों के काफी सारे पत्ते भी बिखरे हुए थे विक्रांत ने अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम में डुप्लीकेट टास्क के एग्जैक्ट लोकेशन को चेक किया तो पता चला की टास्क सामने नजर आ रही बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर पर होने वाला था विक्रांत ने सामने देखा तो वहां पर एक काफी पुराने स्टाइल में बनी हुई जर्जर जर सी बिल्डिंग नजर आ रही थी विक्रांत इस वक्त बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ खड़ा था उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचने के दो रास्ते थे पहला तो ये था कि वो घूमकर बिल्डिंग के फ्रंट पर जाए और फिर वहां पर एंट्रेंस से घुस फिर स्टेयर के सहारे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचे और दूसरा रास्ता उसे अपने ठीक सामने नजर आ रहा था दरअसल इस बिल्डिंग में खिड़की काफी बड़ी बड़ी बनी हुई थी और उस पर काफी बड़ा आर्च भी बना हुआ था जिसके सारे पहुंचना जरूरी था ऐसे में उसने खिड़की वाला रास्ता ही चुनना ठीक समझा वैसे भी स्कूल में इस वक्त काफी सन्नाटा लग रहा था शायद अभी बच्चों की क्लास चल ही रही थी इस वजह से यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा था विक्रांत जल्दी से कदम बढ़ाते हुए ग्राउंड फ्लोर की खिड़की पर चढ़ गया फिर अगले ही पल खिड़की के आर्स पर चढ़ते हुए वो दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया हालांकि इन खिड़कियों में लोहे के रोड लगे हुए थे लेकिन काफी पुराने हो चुके थे इन रोड में इतनी ज्यादा जंग लग गई थी कि विक्रांत को इसे हटाने के लिए तनिक भी बल नहीं प्रयोग करना पड़ा खिड़की के सहारे विक्रांत फर्स्ट फ्लोर पर बने इस कमरे में आ चुका था कमरे की छत में काफी ज्यादा सीलन थी और वहाँ से बूंद बूंद करके पानी भी टपक रहा था ऐसा लग रहा था की शायद इस छत के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है और उस टंकी मैली के धोने की वजह से ही छत में सीलन हो रखी थी वैसे भी ये कमरा नहीं बल्कि स्टोर रूम था यहाँ पर पुरानी टूटी फूटी बेंच और काफी सारे टूटे हुए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे विक्रांत ने एक बार फिर से अपने डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन चेक किया तो फिर उसे पता लगा कि अभी टास्क का लोकेशन आगे जाकर कहीं पर है सो वह धीरे धीरे इस स्टोर रूम को पार करके आगे की तरफ बढ़ने लगा आगे लोहे का जर्जर हो चुका दरवाजा मिला विक्रांत को लगा शायद उस दरवाजे को खोलना मुश्किल होगा लेकिन जैसे उसने दरवाजे पर हाथ लगाया तुरंत ही यह खुल गया शायद दरवाजे को बंद ही नहीं किया गया था ये दरवाजा कोरिडोर में जाकर खुल रहा था इस कॉरिडोर के दोनों तरफ कमरे बने हुए थे हालांकि इन कमरों के दरवाजे बंद पड़े थे ऐसे में अंदर क्या था क्या नहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था वो धीरे धीरे करके कॉरिडोर में आगे बढ़ता रहा उसके कानों में अभी कहीं से पानी टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था पानी टपकने की आवाज और तेज होती जा रही थी उसके साथ ही इस कॉरिडोर की चौड़ाई भी कम होती जा रही थी यानी कि कॉरिडोर संकरा होता जा रहा था थोड़ी दूर जाने के बाद विक्रांत को अपनी दाई तरफ लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा नजर आया पानी के टपकने की आवाज इसी दरवाजे के भीतर से आ रही थी और इसके साथ ही विक्रांत के डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन भी इसी दरवाजे के भीतर दिखाई दे रहा था हे भगवान ये क्या है क्या करना चाहते हूँ मुझसे अब यहाँ कौन सा टास्क हो सकता है यहाँ तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है विक्रांत मन ही मन सोचने लगा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने डरते डरते दरवाजे पर जोर से धक्का दे डाला और जोर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया सामने का नजारा देखकर विक्रांत दंग रह गया हे भगवान आज तो लग रहा है जूते पढ़ने वाले विक्रांत ने मन ही मन सोचा दरअसल इस वक्त विक्रांत जहाँ खड़ा था वो स्कूल का लेडीज टॉयलेट था पानी की भी आवाज इसी टॉयलेट के भीतर चल रहे टैप से आ रही थी विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था हालांकि अभी तक किसी ने उसे यहाँ पर देखा नहीं था ये सब क्या है स्कूल के टॉयलेट में भला यहाँ कौन सा टास्क होने वाला है वो भी ये सब तो छोटी हैं छी छी छी है सब में क्या कर रहा हूँ विक्रांत का दिल जोर जोर से धड़क रहा था वो कुछ सोच समझ ही रहा था कि मुसीबत आने की बची खुची कसर उसके फोन ने पूरी कर दी गजब का दिन है सोचो जरा कैसी दीवानगी है दीवानापन अचानक से बाथरूम के भीतर तेज आवाज में गाना बजना शुरू हो गया अंदर टॉयलेट में से काफी सारी लड़कियां निकल बाहर आ गयी वो सब विक्रांत को अजीब सी घिनोनी नजरों से देखने लगी विकरात ने फोन निकाल कर देखा तो पता चला कि हर्षित का फोन है उसने तुरंत ही फोन उठा लिया हाँ हर्षित क्या हुआ बोलो सर बैड न्यूज़ है क्या हुआ